तो क्या शास्त्र का प्रमाण है शास्त्र का समर्थन है इस बात को यह महत्वपूर्ण है तस्मात्म प्रमाण तो हम उसी को मौलिक कहेंगे जहां वेद प्रमाण हो शास्त्र प्रमाण क्योंकि वेद ही मूल है भागवत यह क्यों प्रमाणभूत ग्रंथ है क्योंकि शास्त्र सम्मत है वेद सम्मत है श्रुति सम्मत है वेदों वेदोपनिषदानुसार आज जाता भागवती कथा वेदों और उपनिषदों के सार रूप ही है श्रीमद भागवत क्यों भागवत प्रमाणभूत ग्रंथ है क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम वेद रूपी कल्प का यह परिपक्व फल है वेदों के सार स्वरूप है इसलिए प्रस्थान त्रयी का हमारे यहां महत्व है और प्रस्थान त्रयी सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट अंतिम लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भागवत को चतुर्थ प्रस्थान बता करके उसको बड़ा ऊंचा प्रस्थान तरीके समान बराबर का स्थान दे दिया या चतुर्थ प्रस्थान तो भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है भगवत अयम यह भगवान का ही स्वरूप है इसलिए भागवत वेद क्या है बोले तस् निःश्वसित वेदा वह परमात्मा का ही निश्वसित है गीता क्या है जो भगवान कृष्ण ने गाया है गीत भगवता गीता भगवत गीता तो भागवत क्या है बोले भगवता उदितम जो भगवान ने कहा है उसी को कहते हैं भागवत भगवता उदितम जो भगवान ने कहा है वो भागवत है भगवत अयम यह भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है इसलिए भागवत है। द्वादशांगो वही पुरुष भगवान द्वादशांग है शास्त्र कहते हैं भगवान बारह अंगों वाले हैं भागवत भगवान का शब्दात्मक स्वरूप है इसलिए भागवत के बारह स्कंद हैं प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है दूसरा स्कंद भगवान का वाम चरण है तीसरा स्कंद दाहिनी भुजा चौथा स्कंद बाई भुजा पांचवा स्कंद दाहिनी झंघा छठवा स्कंद बाई झंघा सातवा स्क दक्षिण पाणी तलम दाइना हाथ आठवा स्कंद भगवान का दक्षिण वक्षस्थल नववा स्क वाम वक्षस्थल दशम स्कंद हृदय एकादश स्कंद ललाट बारहवा स्कंद तलम ऊंचा उठा हुआ श्री कृष्ण का वाम करकमल ये श्रीनाथ जी गिरधारी प्रभु का जो स्वरूप है ना उसमें वाम करकमल ऊपर उठा हुआ और दाहिना हाथ जो है वो मुट्ठी है बंद और यहां कटिभाग पर है कमर पर और बायां हाथ बाया हाथियों श्रीनाथ जी का स्वरूप ये बारहवा इसको आश्रय लीला बोलते हैं और हाथ क्यों ऊपर उठाया मैं का पिया बुलाब अपने मंदिर वा मैं का पिया बुलाब वो बुला रहे हैं हे यू कम यारलिए अब सबको छोड़कर भगवान के आश्रय में अब हम संसार आश्रित नहीं हैं हम कृष्णाश्रित है कृष्णाश्रय आइए दो मिनट मेरे तो आधार सीता राम के चरण मेरे तो आधार यही आधार यही अपना आश्रय मेरे तो आधार सीता राम के चरणार श्याम के चर तो संसार आश्रित नहीं कृष्णा आश्रित जीवन हो तो ठाकुर बुला रहे बारहवा स्कंद जो है वो ऊंचा उठा हुआ कर कमल है प्रभु का और ठाकुर जी बुला रहे तो यह भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है तो जो भगवान ने कहा है वह भागवत या तो जो भगवान का ही साक्षात वांग्मय स्वरूप है वह भागवत इसमें कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करने लगे तो भगवान के अंतरंग सखा श्री उद्धव जी भगवान के शरण में गए चरण पकड़कर रो दिए प्रभु आप तो स्वधाम पधार रहे हो लीला समेट रहे हो बिना आपके आपके भक्त लोग कैसे जियेंगे आपके प्रेमियों का क्या होगा जीवन जीने के लिए उनको कौन सा आधार मिलेगा तब श्री कृष्ण ने कहा उद्धव व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में मैं प्रवेश कर लेता हूं वैसे तो मैं क्षीर सागर में रहता हूं जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है पापों का अधर्म बहुत फैलता है धर्म की हानि होती है तब पृथ्वी गोरूप धारिणी देवताओं के पास जाती अपना दुखड़ा रोती है और देवगण पृथ्वी को साथ लेकर के मेरे पास आते हैं क्षीर सागर क्षीर पयो निधे तत्र गगन्नाथम देवदेवम वृषाकिन पुरुषम पुरुष सुक्तें उपतस्थे समा ये भागवत में भी आया और फिर मैं क्षीर सागर से आता हूं धराधाम पर अवतरित होता हूं धर्म संस्थापन करता हूं साधुओं का परित्राण करता हूं दुष्टों का विनाश करता हूं और अवतार कार्य संपन्न हो जाता है तो फिर से क्षीर सागर में चला जाता हूं अब क्षीर सागर क्या है और वो कहां है इस प्रश्न के भी उत्तर महापुरुषों के द्वारा आपको मिलेंगे कृष्ण कहते हैं अब की बार उद्धव मैंने विचार बदल दिया है अब के जब काम पूरा हो गया तो क्षीर सागर नहीं जाना है वापस अब की बार मेरे सामने एक दूसरा समुद्र है कौन सा बोले व्यास जी के द्वारा रचित यह भागवतारणव अब की बार मैं इसमें प्रवेश कर लेता हूं इसलिए भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश कर लिए अतः भागवत के रूप में इस कलिकाल में वैष्णवों को भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय है श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव जिसको तुम श्रीमद्भागवत कहते हो वो और कुछ नहीं है यह प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण ही है मंदिर में जाते हो वहां भगवान का एक स्वरूप है वो अर्चा विग्रह है और यहां आते हो कथा सुनने यहां पर भागवत के रूप में भगवान का दूसरा स्वरूप है ये शब्दात्मक स्वरूप ये भगवान का अक्षर देह है मंदिर में जो है वो अर्चा विग्रह है वो अर्चा पूजा के लिए है और यहां जो ये अक्षर स्वरूप है शब्दात्मक रूप है भगवान का ये चर्चा के लिए तो वहां जाकर अर्चा करो और यहां आकर चर्चा करो तृणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्यामुचिन नरह श्रवण कथन पठन स्पर चिंतन मनन यही श्रीमद्भागवत की पूजा है यही अर्चना तो वैसे तो हम यहाँ पर ठाकुर जी की माला पुष्प माला आदि से अर्चना करते हैं गंध अक्षत पुष्प माला तुलसी और फिर आरती लेकिन वो तो पांच मिनट का खेल है हकीकत में फिर जो साढ़े दिन चार घंटा कथन श्रवण मनन चिंतन होता है वही भागवत स्वरूप भगवान की सच्ची अर्चना है यही सच्ची पूजा है तो वो अर्चा के लिए और ये चर्चा के लिए वहां जाते हो दर्शन करते हो यहां आते हो श्रवण करते हो दर्शन करते हो तो वह भगवान जो मंदिर में विराजमान है तुम्हारे नेत्र द्वार से तुम्हारे हृदय में चले आते हैं और यहां आते हो श्रवण करते हो तो भागवत रूप में जो भगवान है वो तुम्हारे कर्ण द्वार से तुम्हारे हृदय में आ जाते हैं लेकिन कन्हया कहते हैं रहना है तेरे दिल में तुम्हें निश्चय करना है निर्णय करना है कि तुमको संसार को भीतर लाना है कि श्री कृष्ण को संसार दुख रूप है तुम अपने नेत्र से श्रोत्र से संसार को ही भीतर लाओगे तो अंदर मन में दुख के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होगा और जब श्री कृष्ण को लाओगे तो श्री कृष्ण तो आनंद घन है सुख है परम शांत है तो मन में शांति होगी आनंद होगा सुख होगा तो भाई मेरे शोक है इसलिए आनंद नहीं मोह है इसलिए सुख नहीं वर्तमान में जो है उसके प्रति मोह तो आदमी चिपक जाता भागना नहीं है संसार छोड़कर भागना नहीं बस केवल जागना है केवल कितना कहना इतना ही है चिपको मत राम कृष्ण परमहंस देव कहते थे मौज मारो यार लेकिन शक्कर पर बैठी हुई मक्खी की तरह शहद पर बैठी हुई मक्खी की भांति नहीं मधुरता का अनुभव तो दोनों करते हैं लेकिन शक्कर पर बैठी हुई मक्खी उड़ने के लिए मुक्त है मधुरता का अनुभव भी कर रही है और मुक्त भी है कोई बंधन नहीं और शहद पर बैठी हुई मक्खी भले ही मधुरता का अनुभव करे, लेकिन उसके पग चिपक जाते हैं शहद में जिसका वो भोग कर रही है वही उसको मार डालता है संसार को भोगते भोगते संसार से मर जाते हैं लोग क्योंकि चिपके मोह के चलते चिपको नहीं रहो संसार में लेकिन पद्म पत्र में वाम बसा जैसे पानी में कमल जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे बस दिस इज द दि आर्ट ऑफ लिविंग जिससे कि तुम हमेशा आनंद में रहो मौज में रहो पराधीन न बनो कहीं चिपको नहीं तो हम तुमको कोई छोड़ने की छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि सब छोड़कर भाग जाओ ये हमारा कहना नहीं है लेकिन जो कुछ कर रहे हो उसमें तुम हमेशा मुक्त रहो और मौज में रहो उसका उपाय बता रहा है भागवत अध्यात्म क्षेत्र उसका उपाय बता रहा आनंद की चाबी दे रहा है सुख की चाबी दे रहा है शांति की चाबी दे रहा है तो मोह है उसके चलते आनंद नहीं शोक है उसके चलते आनंद नहीं मोह है उसके चलते सुख नहीं और भय है उसके चलते शांति नहीं जहां भी भय हो होगा शांति नहीं हो सकती और यह भय भविष्य से संबंधित है मेरा क्या होगा क्यों नहीं छूटता पैसा बोले पैसा नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा फिर कौन पूछेगा जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो बिल्कुल पराधीन हो गए हो कभी धन की पराधीनता कभी परिवार की पराधीनता वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा वो मर जाएगा तो मेरा क्या होगा उसका साथ छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा आर सो िटी कॉन्शियस भय भविष्य का जब तक भय है तब तक शांति और गीता तो कहती है अशांतस्य सुत जो अशांत है उसके जीवन में सुख का तो साहब मौज में नहीं रह सकते फिर सजा ही होगी जिंदगी महा त्रास है फिर तो महारास नहीं तो इस शोक को मोह को और भय को भगाना चाहिए नहीं भगा सकते कोई बात नहीं भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि वो हर लेगी शोक मोह और भय को यदि तुम में ताकत नहीं है कोई बात नहीं भगवान की भक्ति में वह ताकत है वह शोक मोह भया पहा है शोक मोह और भय को हर लेने वाली लेकिन वो भक्ति आवे कहां से बोले यस्याम वै श्रूय व्यास भगवान कहते हैं जिसका श्रवण करने मात्र से कृष्णे परम पुरुषे कृष्ण में कौन है कृष्ण बोले परम पुरुषे पुरुषोत्तम है पुरुष तो दो है द्वा विम पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर और अक्षर ये दो पुरुष है लेकिन पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषस्त परमात्म इत्युदाता यो लोकत्रिश्य बिभर्द व्ययश्वर पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष वह परमात्मा है श्रीकृष्ण है उस परमात्मा श्रीकृष्ण में भक्ति ही उत्पद्यते पुनसहा जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य को भक्ति हो जाती है और वह भक्ति शोक मोह और भय का हरण कर लेती है गया शोक आनंद में हर लिया मोह परम सुख गई गया भय परम शांति एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट समझे इसलिए बुलाया है आपको इसलिए कथा है यहां आपको बुलाने का या यहां तक चलकर आपका आने का क्या प्रयोजन है यह पहले समझ लो प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपीन प्रवर्तते ये नियम है भैया बिना प्रयोजन के जाने मूर्ख आदमी भी आगे नहीं बढ़ता तो पहले प्रयोजन तो समझना चाहिए हम बोल रहे हैं तो इसका प्रयोजन क्या है चार घंटा हम गला फाड़ रहे हैं तो इसका प्रयोजन क्या है आप घर बार कारोबार सब कुछ छोड़कर के समय निकाल करके यहां तक आए हो और बैठे हो तो इसका प्रयोजन क्या है यह पहले समझें बिना प्रयोजन के कुछ नहीं होता हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है तो इसलिए भैया श्रीमद् भागवत है आप इसका श्रवण करें भक्ति के लिए भगवान में प्रेम खोज अपनी प्रेम परमात्मा में और फिर सेवा संसार की एक बात समझ लो भैया जो मोहग्रस्त है वो संसार की सेवा नहीं कर सकता जो कृष्ण प्रेम से भरा है वही संसार की सेवा कर सकता है। मोह ग्रस्त आदमी तो अपने ही सुख के लिए जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है और सेवा उसको कहते हैं जिसमें तत्सुख का विचार हो इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे लेकिन बस इस सूत्र को फिर से याद दिला दू क्योंकि इस कथा का यह मुख्य सूत्र है फिर से याद कर लो खोज जी, फिर से बोलो खोज अपनी बोलो खोज अपनी प्रेम परमात्मा से प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की सेवा संसार की बड़े प्यारे तीन सूत्र हैं इस भाव से यह यात्रा करें आइए मालग जन्माद्य चार्व भी नदिया सूर्यः तेजोमारे प्रदा यथा विनिमयो यत्र